पंचम पंचमसर्गराम गीता श्री महादेवाच तथ जगन्मंगलात्म विधायणकर्तिमा चार पुर्वाचरित रघुत्म राज्य से महादेवजीबोले हे पार्वती तदंतर रघुश्रेष्ठ भगवान राम संसार के मंगल के लिए धारण किए हुए अपने दिव्य मंगल से रामायण रूप अति उत्तम कृति की स्थापना कर पूर्व काल में जैसा आत्रन शेष्टों ने किया है वैसा ही स्वयं करने लगे सौ मित्र पृष्ठ उदार बुद्धिना राम कथा प्राह पुरातनी निगस्य पुथुभा उदार बुद्धि के पूछने पर वे प्राचीन उत्तम कथाएं सुनाया करते थे इसी प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने राजा नृग को प्रमादवश ब्राह्मण के श्राप से तिर ज्योनी प्राप्त होने का वृत्तांत भी सुनाया कदाचि एकांत तो उपस्थितम प्रभु रामम राम रमालित पाद पंकज मित्र भावना वितो किसी दिन भगवान राम जिनके चरण कमलों की सेवा साक्षात श्री लक्ष्मी जी करती हैं एकांत में बैठे हुए थे उस समय शुद्ध विचार वाले लक्ष्मण जी ने उनके पास जा उन्हें भक्त पूर्वक प्रणाम कर अति अतिविनत भाव से कहा तम शुद्धबोधोशि सर्वेना आत्मशीशी निराकृति स्वयं प्रतीयथे ज्ञानदिशा महामते पादाबृंगातसंगसि पदां पतांज प्रभो भवापुर्ग तव योगिभा यहां यहामारिधि सुखम तरी तथाधिमा हे महामते आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप समस्त देहधारियों के आत्मा सबके स्वामी और स्वरूप से निराकार हैं जो आपके चरण कमलों के लिए भ्रमण रूप हैं उन परम भागवतों के सहवास के रचकों की ही आप ज्ञान दृष्टि से दिखाई देते हैं हे प्रभो योगीधन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं संसार से छुड़ाने वाले उन आपके चरण कमलों की मैं शरण हूँ आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से ही अज्ञान रूपी अपार समुद्र के पार हो जाऊं सुत्वाथ सौमित्रिवचो अखिलम तथा प्राह प्रपन्नाति प्रसन्न थे विज्ञान मज्ञान तम प्रशांत श्रुते प्रपन्नम क्षित श्री लक्ष्मण जी के ये सब वचन सुनकर शरणागत वोपाल शिरोमणि भगवान राम सुनने के लिए उत्सुक हुए लक्ष्मण को उनके अज्ञान का नाश करने के लिए प्रसन्न चित्त से ज्ञानोपदेश करने लगे ये बोले सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में बतलाई हुई क्रियाओं का यथावत पालन कर चित्त शुद्ध हो जाने पर उन कर्मों को छोड़ दे और श्रमदमादि साधनों से संपन्न हो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाए प्रिया शरीरोंभवीरा प्रिया प्रिवतः सुरागिणतर पुनः शरीरकन प्रिया चक्रवीत भवः में मूल कारण तेवात्र विधीये विद्यविध पटीये न कर्म तज स विरोध कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं क्योंकि उनमें प्रेम रखने वाले पुरुषों से इष्ट अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती है उनसे धर्म और अधर्म दोनों ही की प्राप्ति होती है और उनके कारण शरीर प्राप्त होता है जिससे फिर कर्म होते हैं इस प्रकार यह संसार चक्र के समान चलता रहता है संसार का मूल कारण अज्ञान ही है और इन शास्त्रीय विधि वाक्यों में उस अज्ञान का नाश ही संसार से मुक्त होने का उपाय बतलाया गया है अज्ञान का नाश करने में ज्ञान ही समर्थ है, कर्म नहीं, नहीं क्योंकि उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला कर्म उसका विरोधी हो सकता। सदोष मुद्भवेत तथा पुनः संस्य भवेत। कर्म द्वारा अज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता बल्कि उससे दूसरे सदोष कर्म की उत्पत्ति होती है उससे पुनः संसार की प्राप्ति होना अनिवार्य है इसलिए बुद्धिमान को ज्ञान विचार में ही तत्पर होना चाहिए नन क्रियादुमे नो क्रिया मुखे नो विद्यासाधन कर्तव्यता प्राणभ प्रचोदिताद्यायेती पुनः कर्मात दोषमती सुजग सदा कार्यभिद म्षुण नो स्वतंत्र कार्यकारिणी विद्यान ना विद्या न किंचन मनताप्यपेक्षते न सत्य कार्योपि विद्या कार्योदी कार्युक्त मुक्त कुछ वितर्कवादी ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार वेद के अनुसार ज्ञान पुरुषार्थ का साधक है वैसे ही कर्म वेद विहित है और प्राणियों के लिए कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का विधान भी है इसलिए वे कर्म ज्ञान के सहकारी हो जाते हैं साथ ही श्रुति ने कर्म न करने में दोष भी बतलाया है इसलिए मोमक्षु को कर्म सदा ही करते रहना चाहिए और यदि कोई कहे कि ज्ञान स्वतंत्र है एवं निश्चय ही अपना फल देने वाला है उसे मन से भी किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है तो उसका यह कहना ठीक नहीं क्योंकि जिस प्रकार वेदोक्त यज्ञ सत्य कर्म होने पर भी अन्य कारकादि की अपेक्षा करता है करता ही है। उसी प्रकार विधि से प्रकाशित कर्मों के द्वारा ही ज्ञान मुक्ति का साधक हो सकता है, अतः कर्मों का त्याग उचित नहीं है केचित तप्य सदना देहां वर्धति क्रिया प्रसिद्ध्यते विद्या कथान तसिध्य विशिद विज्ञान विरोचनाचिताद्यामृत्ते शर्मेट भर्माखिल्याखि ऐसा जो कोई कहते हैं, उनके कथन में प्रत्यक्ष विरोध होने होने के के कारण वह ठीक नहीं है। क्योंकि कर्म देहा से होता होता है है। और ज्ञान अहंकार के नाश होने पर सिद्ध होता है। वेदांत वाक्यों का विचार करते करते विशुद्ध विज्ञान के प्रकाश से उदभाषित जो चरम आत्मवृत्ति होती है उसी का नाम विद्या आत्मज्ञान है इसके अतिरिक्त कर्म संपूर्ण कारकादि की सहायता से होता है किंतु विद्या समस्त का अनित्यत्व की भावना द्वारा नाश कर देती है तस्त कार्यत सुधे विद्या विरोधा समुच्चय आत्मानुसंधान आत्मा अनुसंधान सदा निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति गोचर इसीलिए समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर निरंतर आत्मानुसंधान में लगा हुआ बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे क्योंकि विद्या का विरोधी होने के कारण कर्म का उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता या भरीरादि सुमाह आत्मदेह विधेयो विधिवाद जब तक माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीर आदि में आत्मभाव है तभी तक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान कर्तव्य है नेति नेति आदि वाक्यों से संपूर्ण अनात्म वस्तुओं का निषेध करके अपने परमात्म स्वरूप को जान लेने पर फिर उसे समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए यदा परेद भेदक विज्ञान्यतिभावरम तथा माया प्रबलेम माया सकार का कारण आत्म संसते जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला प्रकाशमय विज्ञान अंतःकरण में स्पष्टतया भाषित होने लगता है उसी समय आत्मा के लिए संसार प्राप्ति की कारण माया अनायास ही कार्यकारी के सहित लीन हो जाती है सुते प्रमाण भी विनाशिता तथा कथम भविष्य कार्यकारिणी विज्ञान मात्रा द्वितीय प्रमाण से उसके नष्ट कर दिए जाने पर फिर वह किस प्रकार अपना कार्य करने में समर्थ हो सकती है इसलिए उस एकमात्र ज्ञान स्वरूप निर्मल और अद्वितीय बोध की प्राप्ति होने पर फिर अविद्या उत्पन्न नहीं हो सकती यद नष्टान पुनः प्रसूय कर्ता ही विद्या जब एक बार नष्ट हो जाने पर अविद्या का फिर जन्म ही नहीं होता तो बोधवान को मैं करता हूँ ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है इसलिए ज्ञान स्वतंत्र है उसे जीव के मोक्ष के लिए किसी और कर्मादि की अपेक्षा नहीं है वह स्वयं अकेला ही उसके लिए समर्थ है सुते ज्ञानं इसके सिवा तैतरीय शाखा की प्रसिद्ध श्रुति भी स्पष्ट कहती है कि समस्त कर्मों का त्याग करना ही अच्छा है तथा एतावत इत्यादि वाजसेनई शाखा की श्रुति भी कहती है कि मोक्ष का साधन ज्ञान ही है कर्म नहीं विद्या सू दर्शित क्रतुर्न दृष्टान्त समह फलय पृथ्वाद बहुकार कई क्रतु संसाध ते ज्ञानवतो विपर्य और तुमने जो ज्ञान की समानता में यज्ञि का दृष्टांत दिया सो ठीक नहीं है क्योंकि उन दोनों के फल अलग अलग हैं इसके अतिरिक्त यज्ञ तो होता ऋत्विक यजमान आदि बहुत से कारकों से सिद्ध होता है और ज्ञान इससे विपरीत है अर्थात वह कारकादि से साध्य नहीं है सत सत्त्यवाजो यितनाधि अज्ञ प्रसिद्धान तो तत्वदर्शन भी कर्म कर्म के त्याग करने से मैं अवश्य प्रायश्चित भागी होगा ऐसी अनात्म बुद्धि अज्ञानियों को हुआ करती है तत्वज्ञानी को नहीं इसलिए विकार रहित चित्त वाले बोधवान पुरुष को विहित कर्मों का भी विधि पूर्वक त्याग कर देना चाहिए श्रद्धांविति गुरु प्रसादादि फिर शुद्ध चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक गुरु की कृपा से तत्वसी इस महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता जानकर सुमेरु के समान निश्चल एवं सुखी हो जाए विज्ञान तत्त्वम आद पदार्थावगत यह नियम ही है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ जानने में पहले उसके पदों के अर्थ का ज्ञान की कारण है इस तत्त्वमसी महावाक्य के तत् और तम पद क्रम से परमात्मा और जीवात्मा के वाचक है और असी उन दोनों की एकता करता है विहाय संशोधिता लक्षण या चक्षता सामत्मा भवे इन दोनों जीवात्मा और परमात्मा में जीवात्मा प्रत्यक अंतकरण का साक्षी है और परमात्मा परोक्ष इंद्रियातीत है इस बात्यर्थ रूप विरोध को छोड़कर और लक्षणावृत्ति से लक्षित उनके शुद्ध चेतनता को ग्रहण कर उसे ही अपना आत्मा जाने और इस प्रकार एक भाव से स्थित हो एकात्मक संभवेन तथा जहलक्षणता पदों में एक रूप होने के कारण जहती लक्षणा नहीं हो सकती और परस्पर विरुद्ध होने के कारण अजहल लक्षणा भी नहीं हो सकती इसलिए सोयम यह वही है इन दोनों पदों के अर्थ की भांति इन तत् और तम पदों में भी भागत्यागलक्षणा निर्दोषता से हो सकती है सादिपंचीकृत भूत संभव भोग भोग सुख दुखादि कर्मण पृथ्वी आदि पंच आदि पंचभूत पंचभूत कृत भूतों से उत्पन्न हुए सूक्ष्म मनोबुद्धि दसन्द्रियतम भवे पृथ्वी आदि पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सुख दुखादि कर्म भोगों के आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्म फल से प्राप्त होने वाले इस माया में आदि अंतवान शरीर को विज्ञजन आत्मा की स्थूल उपाधि मानते हैं और मन बुद्धि दस इंद्रिया तथा पांच प्राण इन सत्रह अंगों से युक्त और अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीर को जो भोक्ता के सुख दुखादि अनुभव का साधन है आत्मा का दूसरा देह मानते हैं मपीह माया उपाधि इसके अतिरिक्त अनादि और अनिर्वाच्य माया में कारण शरीर ही जीव का तीसरा देह है इस प्रकार उपाधि से सर्वथा पृथक स्थित अपने आत्मस्वरूप को क्रमशः उपाधियों का बाध करते हुए अपने हृदय में निश्चय करें